ईश्वर का नाम जिस नाम से ईश्वर को पहचानते तो ये हो जाने के बाद प्रश्न मुझको कुछ बोलना होगा वो मैं आपको सुनाऊंगा लेकिन अगर यहाँ कोई भाई या बहन बातें करेंगे आपस आपस में तो भी मैं घबराहट में पड़ जाऊंगा और आप इसे जो बात करिए बात करने के लिए तो आया हूँ और पीछे आपके साथ साथ भगवान का नाम वो भी दोनों तो पसंद पड़ता है तो जब उसको सुनाया गया वहाँ ही बेला जी के घर में ही बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं वहाँ तो चंद आदमी आते हैं तो जैसे पहला कलकत्ते में ऐसा है किसी रोज़ एक जगह पे नहीं दूसरी दूसरी जगह पे बस चला जाता था तो वहाँ प्रार्थना होती यहाँ तो इतनी कैंप पड़ी है जिस जगह पे वो मुस्को बुला तो देखा तो मैं तो जाने को तैयार हूं अगर कोई दूसरी जगह पे तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप सब शांत रहें, बच्चों को बेहोश से प्राप्त शांत करें बाकी बच्चों को तो फिर लगभग नहीं कर सकते नहीं ले सकते तो राष्ट्रीय बच्चों को तो फेंक तोड़े सकते तो बच्चे तो करेंगे तो सिवाए बच्चों के दूसरों को तो बिल्कुल नुकसान होना ही चाहिए और माता लोग भी बच्चों को ऐसी तालीम दें तो बच्चों को सीख लाने जाए बच्चे भी समझे समझेगी तो प्रार्थना होती है होना ही चाहिए लेकिन वो एक दो दिन में तालीम नहीं हो सकती तो दूसरी बात सबको शांत रहना है अभी देखो कोई एक दूसरों को शांत भी आवाज से न करे निशान करके कह सकते कोई भी संज्ञा उसका उपयोग करो लेकिन जी कहते है की एक दूसरों को चुप कराने के लिए भी आप ना बोलें अगर चुप कराना है तो पे उंगली रख के करें